नमस्कार आप सुंदा रेडियो वन वन जीरो सेवन पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए अभी हमारे साथ विशेष कार्यक्रम में आप सभी को मिलाना चाहेंगे बेंगलुरु से हमारे साथ विशेष टीचर आए हुए हैं डॉक्टर श्री विद्या हमारे साथ उपस्थित हैं और आप कर्नाटका में विशेष बेंगलुरु में डांस कला सिखाते हैं बच्चों को बड़ा अच्छा लग रहा है और अभी भी आपका जो है इस पूरे जो ग्लोबल सबमीट है वहाँ पर आपने अलग अलग, अलग जो है टाइम पर आपको स्लॉट दिया गया है जिसमें आप नवदुर्गे का देशभक्ति का और साथ ही साथ गणेश जी का शिव जी का जो है प्रजेंटेशन दे रहे हैं गीतों के माध्यम से और आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही अच्छा होता है इसलिए आपको इस ग्लोबल सबमिट में बुलाया है तो डॉक्टर श्री विद्या जी बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू। कैसे हैं आप बहुत बढ़िया। जी जी और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए कुछ खास मैंने इस कला में अपने आप को समर्पित की जब मैं तीन साल की थी इतने वर्षो से एक उपासना जैसे मैं करके आ रही हूँ इसके पीछे मेरी माँ की जो मेहनत है मेरे पेरेंट्स की मेहनत है और बहुत बड़ा है बेलकुल, बेलकुल। फिर डांस के माध्यम से कर्नाटका में पहली यंगेस्ट हूँ जो पीएचडी ली डी लिए है भरतनाट्यम में क्या बात बहुत बढ़िया तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने मुझे कित्तूर रानी चन्नामा अवॉर्ड दिया है हाँ। फिर आ, ऐसे बहुत से अवार्ड है <laughs> आ, आर्टिस्ट लोगों को अवार्ड्स एक माइलस्टोन होता है न फिर सौरभा संगीत नृत्य कला परिषद बोल के एक डांस स्कूल हमने स्टार्ट की 1991 mm -hmm. में mm -hmm. अभी इतने तीस साल से भी ज़्यादा हो गया हमारे स्कूल में ज़्यादातर 250 से 300 बच्चे लोग डांस भरतनाट्यम और कर्नाटिक म्यूजिक mm -hmm. सीखते ऑल ओवर इंडिया बच्चे लोग और मैं परफॉर्म की और मैंने यूके में परफॉर्म किया है दुबई में और श्रीलंका में ऐसे फिर आ, ऐसे चल रहा है <laughs> और आज अब माउंट अबू में जो हम आए लास्ट 25 इयर्स से मैं ब्रह्म कुमारी इसमें इस हम रेगुलरली क्लास, हम क्लास में, आ में आ रहे मडिकेरी में जानकी दीदी आकर लाइट हाउस इनागरेट की थी जी तो जी उसमें भी हमारी परफॉर्मेंस थी बहुत साल हो गए <laughs> तो मडकेरी में या मेरी फैमिली और मेरे स्टूडेंट्स लोगों ने इस ब्रह्म कुमारी समाज में जो भी मेडिटेटिव और इंस्पिरेशनल टॉक्स है उसमें हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जस्ट लाइक मेडिटेशन डांस भी एक मेडिटेशन है, है तो वो बहुत हमें हील करता है तो दोनों पैरल बहुत अच्छा लगता है बच्चे लोगों को तो इट हैज़ हेल्प मी इन माय लाइफ टू तो, पास टू इयर्स बैक आई लॉस्ट माय हस्बैंड तो जो ये मेडिटेशन है और आर्ट है वो पॉजिटिव रहने में बहुत हमें हेल्प करता है जी जी डॉक्टर श्री विद्या जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि कैसे आप डांस फॉर्म से जुड़े तीन साल से आप जो है जब तीन साल के थे तब से आप इन चीज़ों को करते आए हैं और आपके माता पिता की कृपा से आपको ये चीज़ जो है बहुत अच्छा करने में आपको हेल्प मिला और इससे रेगुलर आप देश विदेश में करते रहते हैं और अभी ब्रह्म कुमारी में भी ये चीज़ें आप कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि अब जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं कॉम्पिटिशन्स भी हैं उस बीच में फिर भी आप कैसे अपने आप को जो है बना के रखते हैं <laughs> वेस्टर्न चीजें भी आ रही हैं बहुत सारे डांस फॉर्म में हम लोग देखते हैं टी वी में आ, क्या क्या कुछ कुछ नई चीजें बता देते हैं तो आप इन सारी चीजों को देखकर आपको क्या लगता है ऐसे होता है Uh, जो भी हम भरतनाट्यम सिखाते हैं ना वो इज बेस्ड ऑन नाट्यशास्त्र ऑफ भरत मुनी विच वाज रिटर्न इन सेकेंड और थर्ड सेंचुरी सो डेफिनेटली यू विल आस्क मी जो सेकेंड सेंचुरी में हुआ था वो अभी ट्वेंटी सेकेंड सेंचुरी में कैसे रिलेट होता <laughs> है।, <laughs> है लेकिन नाट्यशास्त्र का ग्रामर में रूट होके जो कंटेम्प्रेरी लोगों को क्या चाहिए hmm. वो हम डांस के माध्यम से सिखाते बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट फॉर द मास इट इज फॉर द क्लास मास लोग तो क्या आई एंटरटेनमेंट बिल्कुल बिल्कुल आँखों के लिए आँखों के लिए बट वॉट आई वॉट आई डू इज जो भी हमारा हार्ट के लिए चाहिए हमारा सोल के लिए क्या चाहिए जी. क्योंकि कुछ डांस कुछ परफॉर्मेंस हमने की तो वो लोगों को इट शुड कैच देअर हार्ट दे शुड रिमेंबर ऑलवेज इट इज़ नॉट एन आई एंटरटेनमेंट इट इज़ नॉट एन आइटम नंबर डांस जब वैसे परफॉर्मेंस हम क्रिएट करते कोरियोग्राफी करते तो उसका जो मास है जिसका भी अकल भी नहीं है जिसका इन, आर्ट में इंटरेस्ट नहीं है उसको भी वो पसंद होता है सो <laughs> so, मेरे गुरुजी श्री मुरलीधर राव ऑलवेज टेल यू हैव टू एलिवेट द मास बिल्कुल। यू शुड नॉट डू परफॉर्म फॉर दीन डोंट डिवियेट योर आर्ट यू शुड एलिवेट द ऑडियंस एंड एलेवेट योर सेल्फ यू परफॉर्म सो बींग रूटड टू द ग्रामर ऑफ नाट्य वी ट्राई गिविंग वॉट इज कंटेम्पररी जी जी डॉक्टर श्री विद्या जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कंपटीशन सब चलते रहते हैं लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हम आपको देते हैं जैसे कि आपने कहा जो गुरुजी ने आपको सिखाया है ये नाट्यशास्त्र पे बेस चीज़ें आप सीखते हैं और निश्चित तौर पे जब कोई व्यक्ति बेसिक चीज़ें समझ लेता है और उसको जी लेता है तो उसके लिए कंपटीशन नहीं रहता क्योंकि वो अपने आप में संपन्न है कंप्लीट है और जो बंदा अधूरा अधूरा रहता है उसको फिर नए नए प्रयोग करने पड़ते हैं कुछ अलग चीज़ें फिर वो एंटरटेनमेंट हो जाता है लोगों की आंखों के लिए बहुत अच्छी बात आपने बताया लेकिन जो चीज़ हृदय के लिए है वो हमेशा एक ही रहता है सिंपल रहता है और वो सभी को समझ में भी आता है ये आपने बताया बहुत अच्छा लगा मुझे आशा करूँगा हमारी सभी श्रोताओं को भी ये बातें सुनकर जो है परिभाषा सुनकर भी अच्छा लग रहा है क्योंकि कैसी चीज़ें जो है हमारे जीवन में आता है संसार बदलता रहता है लेकिन आप मूलता से अगर जुड़ जाते हैं आपका मूल सही है आपका कनेक्शन परमात्मा से है तो सारी चीज़ें जो है संसार बदलने की चीज़ है वो बदलती रहेगी लेकिन आपको अपना कनेक्शन मजबूत बना के रखेंगे तो आपका जीवन हमेशा हर बदलाव में भी स्थिर आप रह सकते हैं तो आइए डॉक्टर श्री विद्या जी से मैं वहाँ जुड़ना चाहूँगा कुछ यात्राओं के बारे में बताइए आपने देश विदेश में किया है बहुत किया है करते रहते हैं लेकिन कुछ यादें जो ताज़ा है और वो हमेशा मेमोरीज में, में है आपके मैं चाहूँगा कि उन्हें बताइए एक मेमोरी है जब हम मैनचेस्टर में परफॉर्म किए थे वो एक कर्नाटक की थीम बेस्ड थे तो अराउंड सेवन हंड्रेड कनेडिगाज वो उधर मैनचेस्टर में थे अच्छा आ, और कर्नाटका की थीम के पेट्रियाटिज़म के बारे में था वो जब प्रोग्राम के बाद सारे लोग स्टैंडिंग अप्लाउज दिया तो उनके आंखों में ना रस रसोल्लास का वो एक ऐस्तिक डिलाइट होता तो जैसे आपने बताए आर्ट का गोल होता है रसोल्लास तो आत्म अनुभूति और प्योरिफिकेशन वो हम देने के लिए बहुत से आर्टिस्ट का बहुत उसके पीछे बहुत काम होता है बहुत साधना होता है तो जब वैसे ऑडियंस खड़े होके जब उनके आंखों में ऐसे एक आत्म हैप्पीनेस uh, हम देखते हैं ना वो okay, ही बहुत बड़ा अवार्ड होता है आर्टिस्ट लोगों के लिए ऐसे होता है दुबई में भी ऐसे हुआ और श्रीलंका में भी ऐसे हुआ तो दैट इज़ द ग्रेटेस्ट सेटिसफेक्शन एनी आर्टिस्ट कैन हैव जी जी जी तो तो ये जैसे आ, विदेश में प्रोग्राम करते तो कैसे करते कैसे कनेक्ट हैं आपसे लोग बहुत अच्छे बिकॉज इट इज अ रेयर अपॉर्चुनिटी फॉर टू वॉच डांस सो दे पीपल इन इंडिया जी डॉक्टर श्रीविद्या जी काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया कि देश विदेश में आप प्रोग्राम्स करते रहते हैं जैसे मैनचेस्टर और दुबई में आपके लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा जहां पर लोगों को एक आत्मीय सुकून मिला है क्योंकि कई बार होता है ना चीज़ें जो हैं हम लोग अलग अलग चीज़ें देखते हैं लेकिन जब वो प्योर चीज़ उनको मिल जाता है तो निश्चित तौर पर उसके लिए उनका श्रद्धा भाव जो है उभर के आता है कि इस तरह से हमारी सभ्यता और संस्कृति भारत का प्रदर्शन देवी देवताओं की जीवन शैली से जुड़ी हुई कुछ प्रसंग हम लोग अगर लोगों के बीच में सटीक रूप से रखते हैं तो वो दिल तक पहुंचता है क्योंकि बाकी विदेश में कहीं भी देवी देवताओं की फिलॉसफी शायद उन्हें पता नहीं है लेकिन वो जानने की जिज्ञासा बनी रहती है अगर हम लोग आर्ट फॉर्म से डांस फॉर्म से आ, कला के माध्यम से बताते हैं तो वो कनेक्ट हो जाते हैं तो डॉक्टर श्री विद्या जी मैं चाहूँगा कि यहाँ आने के बाद यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसमें आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं प्रोग्राम्स भी अटेंड कर रहे हैं तो यहाँ के बारे में यहाँ का अनुभव सुनाइए बहुत बढ़िया लास्ट तीन दिन से हम इधर हैं तो एक क्षण भी इतने पीस ऑफ माइंड और इतनी जो अंदर का एक प्योर सेंस हम जो महसूस कर रहे हैं ना डेफिनेटली ये बाहर नहीं मिल सकता हम इतने मटीरियलिस्टिक लाइफ के साथ जुड़े हुए इवेंट्स <laughs> के साथ इतने वी आर संग दट इट इज सो नाइस। अदर देन दैट प्योरिटी क्या है पीसफुलनेस क्या है माइंडफुलनेस क्या है तो भगवान से जुड़ने के लिए इतना एक uh, आसान मार्ग जो मेडिटेशन के साथ जो इधर ब्रह्म कुमारी समाज में जो इतने सेशंस हो रहे इतने सब दादी लोग और रिसोर्सफुल पर्सनस बात कर रहे हैं ना तो ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक द होल वर्ल्ड नीड्स इट द यंगस्टर्स आर टू मच इनटू टू वर्ल्ड टुडे आई थिंक सच सेशंस शुड हैपन फ्रॉम इन द स्कूल्स वेर चिल्ड्र रियलाइज दैट देर आर सम दिंग दैट द लाइफ नीड्स Hmm. अभी ऐसे हुआ है हमें डिग्री चाहिए मार्क्स चाहिए पैसा चाहिए जॉब चाहिए यही गोल हो गया ना सभी <laughs> लोगों का <laughs> लेकिन जो एक मन है उसका सुख शांति चाहिए वो पेरेंट्स और कॉमन लोग नहीं सोचते तो मैं सोचती हूँ ऐसे एक स्पिरिचुअलिटी का या मेडिटेशन का जो एक वन आवर का क्लास स्कूल से ही शुरू होना चाहिए then that should should lead to the college also and uh, it कॉलेज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर लाइफ जी जी डॉक्टर श्री विद्या जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि यहाँ आके आपको जो है uh, जो आत्मिक फीलिंग है आत्मसकून है वो आपको मिल रहा है और इनर पीसनेस जिसको कह सकते हैं हम लोग एक्चुअली में ये अनुभव की चीज़ है इसमें शब्दों का कोई आपको सटीक शब्द नहीं मिलेंगे लेकिन जो अनुभव करता है उसको फीलिंग आता है कि भाई यही चीज़ है जिसे पाना चाहता था तो आपने ये भी कहा कि स्कूलों में भी ये एक लेसन शुरू होने के बाद पहला ये स्पिरिचुअल लेसन हो उसके बाद फिर अपना पाकि का काम शुरू हो जाए ऐसे आपकी भावना है बहुत अच्छी बात आपने बताया तो डॉक्टर श्री विद्या जी जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक मैसेज सभी के लिए क्या देना चाहेंगे आप मैसेज ये है कि हमारी ये झंझटी लाइफ के बीच में थोड़े टाइम हमारे लिए निकाल कर थोड़ा इनर पीस के लिए भी हम टाइम दें तो लाइफ और अच्छा, अच्छा बन जाएगा <laughs> <laughs> बिल्कुल अच्छा जो ये कला है इसको सीखने में कब से तब से से शुरू शुरू करना करना चाहिए चाहिए छोटे होते हैं या अराउंड टू टू इयर्स अगर कोई बड़ा सीखना चाहे तो भी करते हैं वो भी करते हैं लेकिन बहुत अबाउ like, थर्टी है तो फिजिकली उसका बॉडी बिल्ड नहीं होता फ्लेक्सीबिलिटी नहीं आती है सेवन टू एट ई बेस्ट एज टू स्टार्ट तो चलिए मैं इसलिए पूछा कि जो बच्चे हमारे माता पिता अगर अभिभावक सुन रहे हैं और बच्चियों को आप अगर बचपन से ही विद्या ये जो डांस है कला एकेडमी है इससे जोड़ के रखिएगा और रेगुलर नहीं भी तो सैटरडे संडे आप बच्चों को भेजिए क्लास में स्कूल में जो डांस कला स्कूल है क्योंकि यहाँ से बच्चे जो है उनकी बॉडी का जो टाइम होता है बेंडिंग का वो बहुत अच्छा रहता है और बच्चे जल्दी से सीख भी जाते हैं और सैटरडे संडे एक दो घंटा अगर आप बेचते हैं तो उससे उनकी जो है एक जो डेवलपमेंट है उसके साथ में उनकी बौद्धिक विकास भी हो जाता है शारीरिक विकास बना रहता है अदरवाइज थोड़ी सी मुश्किलें हो जाती हैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं आर्ट के साथ आप बच्चों को जुड़े रखे बचपन से और बच्चे का इंटरेस्ट हो तो वो कंटिन्यू खुद ही करेगा आपको लेकिन वहाँ तक पहुँचाना ज़रूरी है तो चलिए इन शुभ आशाओं के साथ फिर से एक बार डॉक्टर श्री विद्या जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं उनके भविष्य के लिए थैंक यू जी जी तो श्री विद्या जी उनके दोनों बच्चों को भी जो है इसी क्षेत्र में आगे बढ़ा रही हैं और आप सोच रहे होंगे कि लड़कियों को ही ये कला क्षेत्र में जाना चाहिए ऐसा नहीं है आप लड़कों को भी इस कला क्षेत्र में बेच सकते हैं दोनों ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आप लड़के को भी भेजिए लड़कियों को भी भेजिए दोनों चीज़ों को दीजिए क्योंकि दोनों का विकास संभव है और ये कला एक ऐसी विद्या है जिससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास दोनों हो सकता है तो चलिए इन शुभ के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बनी रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सन तेरा हो भस्कर तेरा